नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मतबा 90.4 पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में हमारे साथ आज के विशेष कर्नल साहब हैं डॉक्टर जे.एल. एल जो चेयरमैन रह चुके हैं और काफ़ी अच्छा उन्होंने सेवा दिया है राजस्थान स्टेट सेंटर के द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग इंडिया के वो स्टेट सेंटर संभालते हैं तो आइए आगे बढ़ते हैं और उनका बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि सर आपका बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सर मैं चाहूँगा कि आपको रेडियो के माध्यम से पहली बार लोग सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए मेरा लाइफ 1932 का बर्थ है और लाहौर में हम एजुकेशन मैट्रिक तक किया और उस जमाने में ए, खान अकबर गफार खान का जो रेड शर्ट और खुदाई खदमत का प्रोग्राम चलते थे वो हमने आंखों देखे और कभी कभी पार्ट भी लिया उसके नेक्स्ट 45 सेकंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश होने के बाद ये सैगल ढिलों शाहनवाज का एक कलेक्टिव कम्युनिटी प्रोग्राम्स बहुत इंडिया में चले और उसको सेव करने के लिए दिस कलेक्टिव प्रोग्राम बहुत कारगर सिद्ध हुआ और उनका एक, एक ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी अपना डिसीजन चेंज करना पड़ा जेल साइगर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बारे में बताया आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग हर युवा साथी जो है अपने करियर के बारे में सोचता है और अपने करियर को बनाने के लिए जद्दोजहनत मेहनत करता है तो मैं चाहूँगा कि आपने अपना करियर को लेकर किस तरह की मेहनत की और कैसे अपने आप को सफल बनाए मैंने ग्रेजुएशन और मास्टर्स मैथमेटिक्स करने तक फिफ्टी तक अपना थोड़ा ट्यूशन भी किया और पढ़ाई ख़त्म कर उसके बाद ए, हमने सर्विस शुरू करी तो पहले असिस्टेंट इंक्वायरी ऑफिसर सिविल सप्लाइज डिपार्टमेंट में वर्क किया और नेक्स्ट ऑडिटर बन कर के अकाउंटेंट जनरल ऑफिस शिमला में काम किया और फिर इंजीनियरिंग और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर में गए पढ़ाई ख़त्म करने के बाद मैंने बाकड़ा डैम पर अपना वर्कशॉप्स पर असिस्टेंट स्पेशल फोर डीजल के रैंक में काम किया और वहाँ प्रैक्टिकल हाथों से काम करने से बहुत अनुभव प्राप्त हुआ और अर्थ मूविंग मशीनरी पर थोड़ा एक्सपर्टीज क्रिएट करी तत्पश्चात भोपाल में असिस्टेंट इंजीनियर हैवी इलेक्ट्रिकल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट में काम मिल गया और उसके बाद हमारा आर्मी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर में सिलेक्शन होने से हम आर्मी सर्विस जॉइन कर ली तो हम ये कह सकते हैं कि युवा लोगों को साधन और सुविधा पर जोर नहीं दे करके अपनी क्षमता के साथ पुरुषार्थ करने से सफलता मिलती जी, है जी डॉक्टर साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे युवा साथी अगर सुन रहे हैं तो किस तरह से हमें मेहनत करनी अपने करियर के लेकर थोड़ा सा हमें जो है अपग्रेड होना पड़ेगा पढ़ाई भी अच्छी करनी पड़ेगी और जो साधन सुविधाएँ हैं उन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ना है तो आइए बहुत ही अच्छी बातें हो रहीं सला विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में और मैं चाहूँगा कि जैसे हमारे जीवन में काफ़ी संघर्ष आता है तो संघर्ष किस तरह का आपके जीवन में रहा उसके बारे में बताइए तो मिल्ट्री के डोरेशन में हमको पोस्ट ग्रेजुएशन एडवांस्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कराई गई और टैंक स्पेशलाइजेशन करा और वहाँ का अनुभव बहुत अच्छा रहा मेरे को पुणे यूनिवर्सिटी में एज एक्सटर्नल स्टूडेंट एम ई मेटलर्जी का भी एक साल का अनुभव मिल गया और मैं यहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी बॉर्डरों पर हर जगह पर काम किया और आज मैं रिटायरमेंट 52 की एज में लिया तो डोरेशन में मेरे तीन लाइन ऑफ रिबंस हैं और दो रिबंस पर बार भी लगा हुआ है जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कर्नल साहब तो चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपका जीवन का खुशनुमा पल यानी ब्यूटिफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ के कुछ अनुभव सुनाइए अब रिटायरमेंट के बाद मेरा वाइफ इंग्लिश के प्रोफेसर थे राजस्थान यूनिवर्सिटी में और मेरे को आते ही असिस्टेंट प्रोफेसर ये मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में मिला और मैंने वहाँ पढ़ाना शुरू किया जो भी टॉपिक्स हमने नहीं पढ़े हुए थे एमबीए करने के दौरान वो भी मिले तो हमने उनको सेल्फ़ स्टडी से पढ़ाया और इसके नेक्स्ट मेरे को चांस मिल गया कि इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज़ और उसमें विमन स्टडीज़ का भी डिपार्टमेंट होता है और मुझे जहाँ भी चांस मिला वहाँ हरीश चंद्र मा माथुर इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है जो गवर्नमेंट के आईएएस ए और आरएएस एस ऑफिसर्स को ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पर मैंने रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट का कोर्स अटेंड किया और कमांड एरिया डिवेलपमेंट का भी कोर्स किया कि जो के काम आता है ये एरिया डेवलपमेंट के लिए जहाँ जहाँ तक आपके संसाधन वाटर रिसोर्सिस हैं वो वहाँ कहाँ तक उसको फैलाव में यूज़ कर सकते हैं तो मैं समझता हूँ कि जब मैं साठ साल की उम्र हो रही थी मेरी तो ये कोर्स या ट्रेनिंग करने में मेरे को चूक नहीं थी और उसके पश्चात मेरे को मालविया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पढ़ाने का मौका मिला तो मैंने वहाँ भी अपना कार्य किया और मेरे को एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिल गया जिसका मैं डायरेक्टर था ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च का तो वो प्रोजेक्ट भी हमने काम ख़त्म किया और आ, मेरे को दो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने ये ज्ञान बिहार यूनिवर्सिटी और जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर में उन्होंने मेरे को पीएचडी गाइड के लिए अथॉरिटी दी और मैंने आज तक कंटिन्यू कर रहा हूं रिसर्च प्रोजेक्ट्स और मेरा एक स्टूडेंट ने आटोबाइल इंजीनियरिंग पर वैल्यू इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग पर काम किया दूसरे स्टूडेंट ने वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर पर काम किया और तीसरा स्टूडेंट ये केस स्टडी किया है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इन मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशन्स में हमने विश्वरी विश्वविद्यालय जो ब्रह्मा कुमारीज का है उसका एनालिसिस किया है और ये प्रूव किया है कि इस मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन का जो सिस्टम है जो के पूरे विश्व के हर ब्रांच का साइंस से लेकर के आर्ट्स तक और लॉ से लेकर के रूरल डेवलपमेंट तक ये काम करती है तो उसको हमने आइडियल यूनिवर्सिटी के तौर पे प्रूव किया और ये कहा कि ये सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हम कहीं भी लगा सकते हैं बशर्ते के ये जो ओनर एंड मैनेजर्स हैं वो एक ट्रस्टी बन के काम करें और प्रॉफिट्स जो हैं वो प्रोरेटा जैसे नीड बेस्ड पर डिस्ट्रीब्यूट हों इंस्टेड ऑफ ग्रीड बेस्ड पर बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का इंस्टीट्यूशन आपने शुरू किया और वहाँ पर जो है नीड बेस चीज़ें हो और ग्रीड बेस पे चीज़ें ना हो क्योंकि ग्रीड बेस पे चीज़ें करने लगेंगे तो बहुत सारी मुश्किलें आती हैं वो किसी का पूरा नहीं होता बहुत ही अच्छा एक थीम आपने बताया थैंक है। यू सो मच चलिए आगे पढ़ते हैं अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा आप सुन रहे हैं रीडमोड वन नाइनटी पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कुराते रहो bhagwan bhagwan A sang. Now I'm just a stranger in a strange land. हर बन गए तारे सब टूट चुके हैं सहारे को ढूंढे सवेरा मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को हो न सका जो मेरे I'll be there. नमस्कार मैं हूँ साधना सरगम आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कुराते रहो चंदा रे कभी तो समी पर बैठेंगे बातें करेंगे नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मिलाकर इस कार्यक्रम में और डॉक्टर जे एल सैगल जी हमारे साथ हैं जिनसे बातें हो रही हैं और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है एज ए प्रोफेसर भी उन्होंने काम किया और आर्मी में भी उन्होंने एज ए कर्नल का पोजीशन उन्होंने पाया है तो बहुत ही अच्छा एक सुंदर अनुभव हम सभी को सुनने को मिल रहा है तो आइए मैं चाहूँगा कि आर्मी में जिस तरह के आपने काम किए हैं तो किस तरह का आपका पोस्ट एंड पोजिशन था और आप कैसे काम कर रहे थे आर्मी में मेरा फर्स्ट पोस्टिंग एक टैंक वर्कशॉप जो रिपेयर वर्कशॉप है वो पुणे में बेस वर्कशॉप में पोस्टिंग हुआ तो मेरे को उन्होंने कंपनी कमांडर का नियुक्त कर दिया और उसमें हमने पुराना जो रिपोर्ट था स का ऑर्गेनाइजेशन का तो इंस्पेक्टर ने बैड रिपोर्ट दिया हुआ था तो नेक्स्ट यर में हमको बेस्ट इंस्टेशन का अवार्ड मिला क्या बात और फिर हमने अन्य पोस्टों पर बेस में पुणे में काम किया और साथ में पढ़ाई तो करी थी आगे हम जम्मू एंड कश्मीर में चले गए तो वहाँ हमको 19 डिवीजन में डाइगर डिवीजन जो मशहूर है उसमें पोस्टिंग मिली और हमको एडवांस मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कोर्स के लिए फिर ट्रेनिंग पर बुला लिया गया और वहाँ से हमको ये जो नेक्स्ट सिकंदराबाद में ये पोस्टिंग मिली इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल इंजीनियरस के रेगुलेशंस वहाँ बना करके पब्लिश करने थे और उसके पश्चात हमको सिक्किम में एक टास्क फोर्स वर्कशॉप का कमांड मिला और 65 की बार के टाइम हमको मिजोरम भेज दिया गया तो मिजोरम जाने के लिए जो रास्ते में रिवर रास्ते हैं और उनकी कैपेसिटीज हमारी इक्विपमेंट के भी काबल नहीं थी और फिर भी वहाँ पहुँच करके हमने रोड्स बनानी शुरू करी और फ़रवरी 65 में मिज़ोस ने इंसर्जेंसी कर दी और उसका हमको अनुभव मिला तत्पश्चात हमको दिल्ली डकवाटर में चांस मिला आर्मी हेडक्वाटर में इन डी डायरेक्टर ऑफ व्हीकल्स इंस्पेक्शन और फिर राजस्थान में सबेरिया में हेड ऑफ़ ईएमई ब्रांच हमको बना के भेज दिया गया सेवेंटी वन वार में हम इसी एरिया में रहे और हमको पूरा ई का हेड का अनुभव हुआ और सेवेंटी टू के बाद चीफ इंस्ट्रक्टर बना के भोपाल ट्रेनिंग सेंटर में हम वहाँ से फिर हम सिक्स माउंटेन डिवीजन पथौड़ागढ़ साइड और रानी खेत साइड में था तो वर्कशॉप का कमांड करा और नेक्स्ट आसाम में हमको एक सेकंड इन कमांड का ए, वर्कशॉप बटालियन का काम मिला उसके पश्चात हम नागालैंड में काम किया बो, बो, कमांड किया और दिल्ली में आकर के टेक्निकल सर्विस ग्रुप में हेडकोार्टर में काम मिला फिर हम लास्ट में वहीकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट अहमदनगर में हमने पूरा प्रोफेशनल लाइफ आर्मी का पूरा किया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से आपने आर्मी में काम किया उसका एक सुंदर यात्रा आपने सुनाया अपने जीवन का और आइए आगे बढ़ते हैं और रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि जैसे कि जीवन में काफ़ी चीज़ें जो हैं आती जाती रहती हैं तो आप अपने जीवन में किस व्यक्ति को आदर्श मानते हैं और क्यों मानते हैं मैं बचपन से आइंस्टाइन और ये न्यूटन की लाइफ पढ़ा करता था तो आइंस्टाइन की लाइफ हिस्ट्री पर मैं कॉलेज के ड्यूरेशन में भी अपने इंजीनियरिंग क्लास फैलोज को लेक्चर मेरे को देने का चांस मिला तो उनको बताता था और मेरे को आदर्श जो डॉक्टर विश्वेश्वरिया इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स के गॉडफादर हैं उनका सबसे अच्छा चरित्र लगा और बाद में अपना ऑनरेबल प्रेसिडेंट अब्दुल कलाम का चरित्र पढ़ने का मौका मिला और उनका कार्य व्यवहार बहुत आदर्श रहा और कितनी विदाउट एनी रिलीजियस एफिलिएशन उन्होंने अपना पूरा जिंदगी बसर किया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि रेडियो के माध्यम से काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं तो उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप क्या बताना चाहेंगे जीवन का पवित्रता और सच्चाई सफाई रखने से सफलता आपके कदम चूमती है और यही आदर्श जैसे मैंने बताया डॉक्टर विश्वेश्वराया एंड डॉ डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम का इन्हीं क्वालिटीज़ ने उनको अपना जीवन की सफलता दिखाई बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया डॉक्टर जे एल साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप विश्वेश्वर्या का जो है आप अच्छी तरह से मानते हैं उनकी बातें जो है आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही तो उनके बारे में आपने जिक्र भी किया और चलिए बहुत ही अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि हमारी युवा साथी या अभी इस वक्त जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन सभी को भी कि, कि किसी न किसी विशेष व्यक्ति के बारे में आप जानिए समझिए और उनके लाइफ से मोटिवेशन लेके उनके नक्शे कदम पर आप भी आगे बढ़ते जाइए तो आप भी एक सफल मुकाम तक पहुँचेंगे तो आज के इस कार्यक्रम में डॉक्टर साहब आए और हमारे साथ अपनी दिल की बातें शेयर किया एक एक्सपीरियंस शेयर किया थैंक यू सो मच बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू। तो चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सुनाए रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मुस्कर रहो मेरा रंगती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला हो अजे रंग दे हो माए रंग दे मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा... से की थी इस चोले की पूजा कल तक जो चिंगारी थी वो आज बनी है मेरा रंग दे वो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला।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 वही दिन आया है सुन के उस पार खड़ी है मां ने हमें बुलाया है